महाभारत कर्ण पर्व दसमोध्याय कर्ण को सेनापति बनाने के लिए अस्वस्थामा का प्रस्ताव और सेनापति के पद पर उसका अभिषेक संजय उवाच हते द्रोणे महेश्वासे तस्िन्नि भारत कृते च मोघ संकल्पे द्रोणपुत्रे महारथे द्रवमाणे महाराज कौरवाणाम बलाण्डवे यूह पार्थ स्वकम सैन्यम अतिश्रातृत संजय ने कहा भरत नंदन महाराज उस दिन जब महाधन द्रोणाचार्य मारे गए महारथी द्रोणपुत्र का संकल्प व्यर्थ हो गया और समुद्र के समान विशाल कौरव सेना भागने लगी उस समय कुंती कुमार अर्जुन अपनी सेना का व्यूह बनाकर अपने भाइयों के साथ रणभूमि डटे रहे अवस्थित आज्ञा पुत्रस्ते भरतर्षभ विद्रुतम स्वबलम दृष्ट पौरुषेण अन्यत भरतश्रेष्ठ उन्हें युद्ध के लिए डटा हुआ जान आपके पुत्र ने अपनी सेना को भागती देख उसे पराक्रम पूर्वक रोका स्वनेकस्थाप्य बाहुवी मुश्रिता युद्ध चुचि कालम पांडवैस भारत लबरशिष्य चि तदा सन्ध्याल भारत इस प्रकार अपनी सेना को स्थापित करके जिन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया था और इसीलिए जो बड़े हर्ष के साथ परिश्रमपूर्वक युद्ध कर रहे थे उन विपक्षी पांडवों के साथ दुर्योधन ने अपने ही बाहुबल के भरोसे दीर्घकाल तक युद्ध करके संध्या काल आने पर सैनिकों को शिविर में लौटने की आज्ञा दे दी कृवा बहार शिविर सक्र मंत्रया चक्रे मिथ सेना को लौटाकर अपने शिविर में प्रवेश करने के पश्चात समस्त कौरों परस्पर अपने हित के लिए गुप्त मंत्रणा करने लगे पर्यकेशु पर स्पर्धा वस्तु च वरासन सुपिष्टा सुखसैया शिवाह उस समय वे सब लोग बहुमूल्य विथौनों से युक्त मूल्यवान पलंगों तथा श्रेष्ठ सिंहासनों पर बैठे हुए थे मानो देवता सुखद पर विराद रहे हो तथो दुर्योधनो राजा सामना परम वलगुण ताना भाष महे प्राप्त कालं मतं मतं सर्वे एवं उस किम उसमें राजा दुर्योधन ने सांत्वना पूर्ण परम मधुरवाणी द्वारा उन महाधर्म नरेशों को संबोधित करके यह समयोचित बात कही बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरेश्वरों तुम सब लोग शीघ्र बोलो विलम्ब न करो इस अवस्था में हम लोगों को क्या करना चाहिए और सबसे अधिक आवश्यक कर्तव्य क्या है संजय एवं मुक्ते नरेन्द्र नर सिंहा युजोत्सव चक्रा विधा संजय कहते हैं राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर वे सिंहासन पर बैठे हुए पुरुष सिंह नरेश युद्ध की इच्छा से नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगे तेम निशाता प्राणाजता समीक्ष मुखम राजवरच सम आचार्य पुत्रो मेधावी वाक्यज्ञो वाक्य युद्ध में प्राणों की आहुति देने की इच्छा रखने वाले नरेशों की चेष्टाएं देखकर राजा दुर्योधन के प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी मुख की ओर दृष्टिपात करके वाक्य विशारत मेधावी आचार्य पुत्र अश्वथ सामान्य यह बात कही रागो योग उपाय पंडित प्रोक्ता तेतु दैव मुश्रिता विद्वानों ने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि कराने वाले चार उपाय बताए हैं राग अर्थात राजा के प्रति सैनिकों की भक्ति योग साधन संपत्ति दक्षता उत्साह बल एवं कौशल तथा नीति परंतु ये सभी देव के अधीन हैं लोक प्रवेश देवकल्पा महारथा नीतिमतुक्ता दक्षारक्ता से न तो कार्य नैराश्यम अस्मा विजय हमारे पक्ष में जो देवताओं के समान पराक्रमी विश्वविख्यात महारथी वीर नीतिमान साधन संपन्न दक्ष और स्वामी के प्रति अनुरक्त थे वे सब के सब मारे गए तथापि तो हमें अपनी विजय के प्रति निराश नहीं होना चाहिए सुनत सर्वाद्यनोप्य ते वा सर्व गुणगण युता कर्णमेवाषेख्याम सेनापत्यन भारत कर्णम सेनापतिम्वा से प्रमथिष्याम हे ऋपुन यदि सारे कार्य उत्तम नीति के अनुसार किए जाए तो उनके द्वारा देव को भी अनुकूलता किया जा सकता है अतः भारत हम लोग सर्वगुण सम्पन्न नर कर्ण का ही सेनापति के पद पर अभिषेक करेंगे और इन्हें सेनापति बनाकर हम लोग शत्रुओं को मत डालेंगे ऐसा बल अब सूरह युद्ध दुर्मद वै वस्वतवासह शक्तोज तुम ऋण रिपुन्न ये अत्यंत बलवान सूरवीर अस्त्रों के ज्ञाता रण दुर्म और सूर्यपुत्र यमराज के समान शत्रुओं के लिए असह्य हैं इसलिए ये रणभूमि में हमारे विपक्षियों पर विजय पा सकते हैं एक तचार्य तनयाश्रुआ राज आसा बहुमति चक्रे कर्णम प्रति सब राजन उस समय उष्समय पुत्र अश्वस्था के मुख से यह बात सुनकर आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण के प्रति विशेष आशा बाधली हते भीस्मे च्रोणे च कर्णो जे सी पाण्वाणाम सामत ततो दुर्योधन प्रीतः प्रिय श्रुवा से प्रीत सत्कार संयुक्त आत्महित शुभम स्व मन सामुवी उपास दुर्योधन महाराज राधे भरत नंदन भीष्माचार्य के मारे जाने पर कर्ण पांडवों को जीत लेगा इस आशा को हृदय में रखकर दुर्योधन को बड़ी सांत्वना मिली महाराज वह अश्वस्था के उस प्रिय वचन को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ तत्पश्चात अपने बाहुबल का आश्रय ले मन को सुस्थिर करके दुर्योधन ने राधा पुत्र कर्ण से बड़े प्रेम और सत्कार के साथ अपने लिए हितकर यथार्थ और मंगलकारक वचन इस प्रकार कहा कर्ण जाना मितेवी परमम परमी तथापि महाबाहो प्रवक्षा भी हितम वच कर्ण मैं तुम्हारे पराक्रम को जानता हूँ और यह भी अनुभव करता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह बहुत अधिक है महाबाहो तथापि मैं तुमसे अपने हित की बात कहता कहना चाहता हूँ श्रुवा यथेष्ट चुवीर यव रोचते भवानाग तमो नित्य मम च परागति वीर मेरी यह बात सुनकर तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो तुम बहुत बड़े बुद्धिमान तो हो ही सदा के लिए मेरे सबसे बड़े सहारे भी हो सेनापति होनाभ्या द्रविण मेरे दो सेनापति पितामह भीषम और आचार्य द्रोण जो अतिरथीवीर थे युद्ध में मारे गए अब तुम मेरे सेना नायक बनो क्योंकि तुम उन दोनों में से भी अधिक शक्तिशाली हो वृद्धौ चौ महेश्वास धनंजय मानित मया अभि रुराधेय वचना तब वे दोनों महाधुरंधर होते हुए भी बूढ़े थे और अर्जुन के प्रति उनके मन में पक्षपात था राधा नंदन, मैंने तुम्हारे कहने से ही उन दोनों वीरों को सेनापति बनाकर सम्मानित किया था पितामहत्व संप्रेक्ष पाण्डपुत्रा महारणे रक्षिता दिवसा नि दशवत तात भीष्म ने पितामह के नाते की ओर दृष्टिपात करके उस महासमर में दस दिनों तक पांडवों की रक्षा की है नष्ट श्रे चवती हतो भी पितामह शिखंडनम पुरस्कृत फाल्गुने महाभवे उन दिनों तुमने हथियार रख दिया था इसलिए महासमर में अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म को मार डाला था हते तस्म महेश्वासे गथा तयक्ते पुरस्व्याघ्र द्रोड़ो शास पुरुष सिंह उन महाधनोधर भीष्म के घायल होकर बाण सिया परसो जाने के बाद तुम्हारे कहने से ही द्रोणाचार्य हमारी सेना के अगवा बनाए गए थे सचापि मतीतो वृद्धो सत्वरम् मेरा विश्वास है कि उन्होंने भी अपना शिष्य समझकर कर कुंती के पुत्रों की रक्षा की है वे बूढ़े आचार्य भी शीघ्र ही धृष्ट नम्न के हाथ से मारे गए नेता चिंतन अमित तस्समम अमित पराक्रमी वीर उन प्रधान सेनापतियों के मारे जाने के पश्चात मैं बहुत सोचने पर भी समरांगण में तुम्हारे समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देखता भवान तु न शक्तो विज आज संशय पूर्व मध्ये च पश्चात तथे विहित हितम हम लोगों में से तुम्ही शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ हो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है तुमने पहले बीच में और पीछे भी हमारा हित ही किया है मुद्रु मुद्रु से से मात मात तुम धुरंधर पुरुष की भांति युद्ध स्थल में सेना संचालन का भार बहन करने के योग्य हो इसलिए स्वयं ही अपने आप को सेनापति के पद पर अभिषिक्त कराओ देवता नाम यथा स्कंद सेनानी प्रभु तथा भवानीमा सेना धातराष्ट्रम विभर्त वही जैसे अविनाशी भगवान स्कंध देवताओं की सेना का संचालन करते हैं उसी प्रकार तुम भी पुत्रों की सेना को अपने अध्यक्षता में ले लो जय शत्रुगणान सर्वान् महेन्द्रो दान वाण अवस्थित ऋणे दृष्ट् पांडवा द्रविश्य पंचाला विष्णु दानवाः तस्मात् दाणवा तस्माषव्याघ्र प्रकर्षयिता महाचम जैसे देवराज इंद्र ने दानों का संहार किया था उसी प्रकार तुम भी समस्त शत्रुओं का वध करो जैसे दानव भगवान विष्णु को देखते ही भाग जाते हैं उसी प्रकार पांडव तथा पांचाल महारथी तुम्हें रणभूमि में सेनापति के रूप में उपस्थित देखकर भाग खड़े होंगे अतः पुर सिंह तुम इस विशाल सेना का संचालन करो। करोस्थित पांडवा संजया तुम्हारे सावधानी के साथ खड़े होते ही मूर्ख पांडव पांचाल और संजय अपने मंत्रियों सहित भाग जाएंगे। यथा अभ्युदित सूर्य प्रतपन श्रेण तेज था व्यपोहति तमस्तीब्रम तथा शत्रुन्तापय जैसे उदित हुआ सूर्य अपने तेज से तप कर घोर अंधकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं को संतप्त एवं नष्ट करो संजय उवाच आशा बलवती राज द्रोणे च कर्णो जेष्य पांडवा कर्णमे तदा ब्रवीत सुतपुत्र नी पार्थ स्थिति संजय कहते हैं राजन आपके पुत्र के मन में जो यह प्रबल आशा हो गई थी कि भीष्म और द्रोण के मारे जाने पर कर्ण पांडवों को जीत लेगा वही आशा मन में लेकर उस समय उसने कर्ण से इस प्रकार कहा सुतपुत्र अर्जुन तुम्हारे सामने खड़े होकर कभी युद्ध करना नहीं चाहते हैं कर्ण उच उतमे तनमय आव गे तब सन्निध्यामी पांडवान सर्वान सपुत्रान सजनार्दना कर्ण कहा गांधारी नंदन मैंने तुम्हारे समीप पहले ही यह बात कह दी है कि मैं पांडवों को उनके पुत्रों और श्री के साथ ही परास्त कर दूंगा सेनापतिर्भवि तबाह नात्र संशय स्थिर महाराज जितान विद्धि च पांडवान महाराज तुम धैर्य धारण करो मैं तुम्हारा सेनापति बनूंगा इसमें कोई संदेह नहीं है अब को पराजित हुआ ही समझो संजय संजय वाच एवं मुक्तो ततो कहते हैं महाराज कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन अन्य सामंत नरेशों के साथ उसी प्रकार उठकर खड़ा हो गया जैसे देवताओं के साथ इंद्र खड़े होते हैं कर्णम विधि दृष्टे न दुर्योधन मुखा राजन राज जैसे देवताओं ने स्कंद को सेनापति बनाकर उनका सत्कार किया था उसी प्रकार समस्त कौरव कर्ण को सेनापति बनाकर उसका सत्कार करने के लिए उद्यत हुए राजन दुर्योधन आदि राजाओं ने शास्त्रोक्त विधि के द्वारा कर्ण का अभिषेक किया सात कुंभमय कुंभ महेयिंत्रितोय पूर्ण विषाण दिख, खंडम खड्गमहर्षभर मणिमुक्तायुत्य पुण्यगंधुंबर तो सुखासी आसने क्षौम संवृते शास्त्रतिष्ठन विधि संभारे सुसंृत ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्तः शुद्रा सता तुष्ट महात्म अभिषेक अभिषेक के लिए सोने तथा मिट्टी के घड़ों में अभिमंत्रित जल रखे गए थे हाथी के दांत तथा गढ़े और बैल के सिंगों के बने हुए पात्रों में भी पृथक पृथक जल रखा गया था उन पात्रों में मणि और मोती भी थे अन्यन्न पवित्र गंधशाली पदार्थ और औषध भी डाले गए थे कर्ण गोलर काठ की बनी हुई चौकी पर जिसके ऊपर रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था सुखपूर्वक बैठा था उस अवस्था में शास्त्रीय विधि के अनुसार पूर्वोक्त सुसंचित सामग्रियों द्वारा ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा सम्मानित शूद्रों ने उसका अभिषेक किया और अभिषेक हो जाने पर श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए महामना कर्ण की उन सब लोगों ने स्तुति की तो राजेन्द्र इस प्रकार अभिषेक कार्य संपन्न हो जाने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले राधा पुत्र कर्ण ने स्वर्ण मुद्राए गौ तथा धन दे कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराया सब्य रोचित राधेय सूतमागत यमानु उदये ब्रह्मवादिभिः उस समय सूत मागध और वंदी जनों द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनता हुआ राधा पुत्र कर्ण कर्णभेदवादी ब्राह्मणों द्वारा अभिमति उदय कालीन सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था तथा पुण्या घोषेण बादित्र निदेन चय शब्देन सूराणम सर्वतोत जय त्यू चू नृपा सर्वे राधेय तत्संग तत्पश्चात पुण्यावाचन के शब्द से वाद्यों की गंभीर ध्वनि से तथा सूरवीरों के जय जयकार से मिली जुली हुई भयंकर आवाज वहाँ सब और गूंज उठी उस स्थान पर एकत्र हुए सभी राजाओं ने राधा पुत्र कर्ण की जय के नारे लगाए जय पार्थ स गोविन्द सानुगामृधेतिजा पुर शब जही पार्थालाधेय विजया उद्यन सदा भानु साम गभस्तिभि उग्रहस् जनों तथा ब्राह्मणों ने उस समय पुरुष सिरोमी कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा राधा पुत्र, तुम कुंती के पुत्रों को उनके सेवकों तथा श्री कृष्ण के साथ महासमर में जीत लो और हमारी विजय के लिए कुंती कुमारों को पांचालों सहित मार डालो। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अपने उग्र किरणों द्वारा सदा उदय होते ही अंधकार का विनाश कर देता है न शन शरणाम विशिष्टाण शरा सके स्वाह सूर्य रश्मि जैसे उल्लू सूर्य की प्रज्वलित किरणों की ओर देखने में असमर्थ होते हैं उसी प्रकार तुम्हारे छोड़े हुए बाणों की ओर श्री कृष्ण से समस्त पांडव नहीं देख सकते नहीं पार्था सपा चालास्था तुम सक्ता आत्मशस्त्र से समरे महेंद्र से जैसे हाथ में लिए हुए इंद्र के सामने दानव नहीं खड़े हो सकते उसी प्रकार सम्रांगण में तुम्हारे सामने पांचाल और पांडव नहीं ठहर सकते हैं प्रभे सो मित प्रम अत्यत रूपेण दिवा कर इवा पर राजन इस प्रकार अभिषेक संपन्न हो जाने पर अमित तेजस्वी राधा पुत्र कर्ण अपनी प्रभात तथा रूप से दूसरे सूर्य के समान अधिक प्रकाशित होने लगा सैनापत्येतुराधेय अम अभिषिच्युतस्तव अमन्य तदात्मन कृता काल चोदित काल से प्रेरित हुआ आपका पुत्र दुर्योधन राधा कुमार कर्ण को सेनापति के पद पर अभिषिक्त करके अपने आप को कृतकृत मानने लगा संप्राप्य कर्णोंप्य सेनापत्यम अरिंदम योगापयामासूर्य उदयनम प्रथि राजन शत्रुदमन कर्ण ने भी सेनापति का पद प्राप्त करके सूर्योदय के समय सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी तव पुत्र कर्ण शिशुभ त यद संग्राम ए तारकामय भारत वहाँ आपके पुत्रों से घिरा हुआ कर्ण तारकामय संग्राम में देवताओं से घिरे हुए स्कंद के समान सुशोभित हो रहा था इति श्री महाभारत कर्ण परवणि कर्णाम से कर दसमोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण का अभिषेक विषयक दसवां अध्याय पूरा हुआ